स्त्री पुरुष की समानता अब्दुल बहा ने कहा बाहाउल्लाह की शिक्षा का दसवां नियम है स्त्री और पुरुष की समानता प्रभु ने सभी प्राणियों की सृष्टि जोरों में की है मानव पशु या वनस्पति इन तीनों जगत की सभी वस्तुएं दो लिगो की है और उनके बीच पूर्ण समानता है वनस्पति जगत में नर और मादा पौधे होते हैं इनके अधिकार एक समान होते हैं और अपनी जाति के सौंदर्य का समान भाग इन्हें प्राप्त होता है यद्यपि निसंदेह यह कहा जा सकता है कि फल देने निर्तित वृक्ष से उत्तम होता है पशु जगत में हम देखते हैं कि नर और मादा को समान अधिकार प्राप्त होता है और वे अपनी जाति के लाभ में बराबर के भागीदार होते हैं अब हमने देखा है प्रकृति के दो निम्न जगत में एक लिंग की दूसरे लिंग पर श्रेष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता मानव जगत में हम एक बहुत बड़ा अंतर पाते हैं स्त्रियों से ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे कि वह निम्न स्तर की हो और उन्हें समान अधिकार और विशेष अधिकार नहीं दिए जाते वह अवस्था प्रकृति के कारण नहीं अपितु शिक्षा की कमी के कारण है दैवी सृष्टि में ऐसा कोई भेदभाव नहीं ईश्वर की दृष्टि में कोई भी लिंग दूसरे लिंग से श्रेष्ठ नहीं तो फिर एक लिंग दूसरे लिंग के घटिया होने का दावा क्यों करे और उसे उसके अधिकारों तथा विशेष अधिकारों से इस प्रकार वंचित क्यों करे जैसे ईश्वर ने उसे ऐसा करने का अधिकार दिया हो यदि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा के लाभ प्राप्त होते तो उससे दोनों की विद्वता की क्षमता की समानता का प्रदर्शन हो जाता कुछ पहलुओं से स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ होती है वह अधिक कोमल हृदय ग्रहणशील होती है और उसकी अंतर्दृष्टि अधिक तीव्र होती है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में भिन्न दिशाओं में स्त्री पुरुष से अधिक पिछड़ी हुई है और साथ ही साथ यह भी कि यह अस्थायी निम्नता शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण है जीवन की आवशक्ता में पुरुष की तुलना में स्त्री को शक्ति की अधिक प्रतिभा प्राप्त है क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए पुरुष स्त्री का आभारी है यदि माता पढ़ी लिखी है जो उसके बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी जब माता बुद्धिमान होगी तो बच्चों को भी अकलमंदी के मार्ग पर ले जाएगी यदि माता धर्म में निष्ठा रखती होगी तो वह बच्चों को भी बताएगी कि वे किस प्रकार प्रभु से प्रेम करें यदि माता चरित्रवती होगी तो वह अपने नन्हे मुन्नों का भी सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने में मार्गदर्शन करेगी आका यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि आगामी पीढ़ी आज की माताओं पर निर्भर करती है क्या यह स्त्रियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं ऐसे कार्य के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए क्या उसे प्रत्येक संभव सुविधा की आवश्यकता नहीं आता निश्चय ही ईश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं कि स्त्री जैसा महत्वपूर्ण साधन अपने जीवन के महान कार्य की संपूर्णता की प्राप्ति के लिए आवश्यक तथा वांछित शिक्षण के अभाव से पीड़ित हो देवी न्याय की मांग है कि दोनों लिंगों के अधिकारों का समान आदर हो क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं प्रभु के सम्मुख लिंग पर निर्भर नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता तथा दीप्ति पर निर्भर है मानवीय सद्गुण सबकी एक समान संपदा है आता स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा संपूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए हर प्रकार से पुरुष के बराबर बनना चाहिए जिन क्षेत्रों में वे पिछड़ी हुई है उनमें उन्नति करनी चाहिए ताकि पुरुष उनकी उपलब्धि तथा क्षमता की बराबरी को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए पूर्व की तुलना में यूरोप में स्त्रियों ने अधिक उन्नति की है परंतु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है जब विद्यार्थी अपनी पाठशाला के सत्र के अंतिम चरण पर पहुंच जाते हैं तो उनकी परीक्षाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप प्रत्येक विद्यार्थी के ज्ञान तथा क्षमता का निर्धारण होता है स्त्री के साथ भी ऐसा ही होगा उसके कार्यों से उसकी शक्ति का पता चलेगा शब्दों में उसकी घोषणा करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहेगी यह मेरी आशा है कि जब तक मानवता संपूर्णता को प्राप्त नहीं होती तब तक पूर्व की स्त्रियां तथा उनकी पश्चिमी बहनें तीव्र गति से उन्नति करती रहेंगी ईश्वर की कृपा सबके लिए है और पूर्ण उन्नति के लिए शक्ति प्रदान करती है जब पुरुष स्त्रियों की समानता को स्वीकार कर लेंगे तो स्त्रियों के लिए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी इस प्रकार बहावल्लाह का एक नियम है स्त्री पुरुष की समानता स्त्रियां अवश्य ही आध्यात्मिक शक्ति तथा पवित्रता और विवेक के सद्गुणों को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करें यहां तक कि उनका प्रबोध और प्रयत्न मानवमात्र की एकता को फलीभूत करने में सफल हो जाए बहाउला की शिक्षा को लोगों में फैलाने के लिए वे अदम्य उत्साह के साथ कार्यरत हों ताकि दिव्य कृपा का दीप्तिमान प्रकाश विश्व के सभी राष्ट्रों की आत्माओं को अपने आलिंगन में ले ले